एक कन्या चार वर एक राजा था उसकी एक बेटी थी जब उसकी बेटी विवाह योग्य हुई तब उसकी बेटी के लिए चार राजाओं ने अपने बेटों का रिश्ता भेजा राजकुमारी के पिता के उन चारों राजाओं से अच्छे संबंध थे वो किसी को ना नहीं कर सका हुआ ऐसा कि विवाह के दिन चारों ही राजा बारात लेकर आ गए विवाह मंडप पर जब वर और कन्या को लाने का समय आया तब कन्या को पता चला कि उससे विवाह करने चार राजकुमार आए हैं वो चार वरों को एक साथ देखकर परेशान हो गई उसे चक्कर आ गया वो हवन कुंड में गिर गई और आग में उसका शरीर जलने लगा चारों तरफ हाहाकार मच गया राजकुमारी को जलता देख एक राजकुमार भी बेहोश होकर उसी हवन कुंड में गिर गया वो भी जलकर मर गया दूसरा राजकुमार पानी ला लाकर आग बुझाने लगा तीसरा राजकुमार अपने शोक में राजकुमारी के जलने के स्थान पर बैठकर विलाप करने लगा चौथा राजकुमार विधाता को मनाने के लिए पंचाग्नि व्रत करने लगा विधाता ने चौथे राजकुमार की तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा उस राजकुमार ने कहा मांगलिक कार्य के प्रयोजन में सब एकत्र हुए यहां किसी का भी मरना अपशकुन होगा आप यदि हमसे प्रसन्न हैं तो राजकुमारी के साथ साथ मृत राजकुमार को भी जीवित कर दिया जाए विधाता ने वैसा ही किया राजकुमारी जीवित हो गई और साथ में उसी हवन कुंड में जलकर मरा राजकुमार भी जीवित हो उठा सारे लोग राजकुमारी एवं राजकुमार के पुनः जीवित होने पर हर्षित हो उठे अब राजकुमारी के पिता ने पुरोहित से विवाह विधि शुरू करने का आग्रह किया इस पर पुरोहित ने कहा आपकी अज्ञानता एवं अव्यवहारिकता से राजकुमारी को मरना पड़ा अतः आप स्थापित विधि एवं परंपरा के अनुसार किसी एक राजकुमार के साथ कन्या के विवाह का निर्णय करें राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था उसने पुरोहित से आग्रह करते हुए कहा आप विधि के ज्ञाता हैं भविष्यवेदता भी हैं चारों वर आपके समक्ष हैं आपने सबका अनुराग राजकुमारी के प्रति देख भी लिया है अतः आप ही निर्णय दें कि किसके साथ अपनी राजकुमारी का विवाह करूं महाराज आपने सही कहा सबका राजकुमारी के प्रति अनुराग है पर सबके अनुराग की प्रकृति भिन्न है जिस राजकुमार ने कन्या के साथ हवन कुंड में जलकर अपने प्राण छोड़ दिए उसने अपने भ्रातृवत प्रेम का परिचय दिया है कोई भाई ही अपनी बहन के अनुराग में ऐसा कर सकता है जिसने पानी डाला उसने पितृवत अनुराग का परिचय दिया है अतः वो राजकुमार कन्या के लिए पितृवत है जो राजकुमार कन्या के शव पर विलाप करता रहा उसने मातृवत अनुराग का परिचय दिया जिस चौथे राजकुमार ने वास्तव में कठिन तपस्या कर कन्या की जान बचाई वही उसका वास्तविक पति होने का अधिकारी है विद्वान पुरोहित ने अपनी राय दी पुरोहित की राय से सभी संतुष्ट हुए राजकुमारी भी चौथे वर से विवाह के प्रस्ताव से खुश हुई उस चौथे राजकुमार के साथ ही राजकुमारी का विवाह हुआ शेष तीनों राजकुमारों ने वरवधु को शुभकामनाएं दी।